परमार्थ प्रसंग एक सौ तिरानबे ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुख पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय अच्छा हो जाता है उसमें कोई कितना ही ले किसी को कितना ही क्यों न देते रहो वह सदा पूर्ण रहता है कम ज्यादा नहीं होता यह किस्सा जानते हो तो एक दुखनी ब्राह्मणी के छोटे से लड़के गोपाल को रोज एक जंगल में से होकर अकेले पाठशाला में जाना पड़ता था उसे बड़ा डर लगता था इसीलिए माँ से कहने पर माँ ने कहा क्यों बेटा डर की बात क्या है वन में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन हैं, उनको पुकारते ही वे आ जाएंगे सरल हृदय बालक ने उसी पर विश्वास कर लिया और वन में डर लगते ही वह कहाँ हो दादा मधुसूदन कहकर रोने लगता उसी समय वन के भीतर से एक सौम्य दर्शन छोटा लड़का बाहर आकर कहता मैं यहीं तो हूँ क्या डर है और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कर आता कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की मां के श्राद्ध के उपलक्ष में सब पढ़ने वाले लड़के जिनके आर्थिक अवस्था अच्छी थी तरह तरह की सामग्री ले गए पर गोपाल की माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था इसीलिए वह उदास होकर जा रहा है देखकर कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा तुम यह दे देना गोपाल जब वह देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया पर जो ही बर्तन खाली करने गए तो वह तुरंत ही पुनः भर जाता है यह देखकर अवाक रह गए गोपाल के मुंह से सब हाल सुनकर उनके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए उसके साथ वन में जाकर उन्हें पुकारने को कहा गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं है एक सौ चौरानबे भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतकरण पूर्वक पुकारता है उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता वही उन्हें पाता है और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह जाता जो अहलौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं उनकी दया या इच्छा होने से यह तो उसे मिल सकती है पर वह उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता एक ब्रह्मचारी या सन्यासी का आदर्श से चित होने का कारण है कामनी कांचन काम कांचन का मोह इतना भयंकर होता है कि महायोगी और ज्ञानियों तक को वे नीचे गिरा देते हैं इसीलिए छोटे पौधे को बचाने के लिए जैसे आसपास पास बेड़ा लगा देना पड़ता है उसी तरह ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए शास्त्रों में अनेक कठोर नियम हैं। तुलसीदास जी ने कहा है जहाँ काम तह राम नहीं कभी ने कहा है जो योगी स्त्री संग करे वह ठग और भंड है श्री ठाकुर अपने युवक भक्तों को स्त्रियों के साथ यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्रियों के साथ भी मिलने से बरजते थे कहते थे स्त्री भक्ति यदि हरि नाम करते हुए रोग उठे और उस भाव में लबालब से भी अधिक पूर्ण हो सके तो भी उसके साथ मेल विलाप नहीं करना उसका मन शुद्ध हो सकता है पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है देखा भी गया है कि उनमें से कोई कोई जो उनका उपदेश पालन नहीं कर सके वे उच्च अवस्था प्राप्त करके भी भावी जीवन में पतित हो गए थे